विचारवाद अगल कूटस्त तो अस्थि ऐसे गुरु आचार्य के बोईत हुआ उपरिषदों के माध्यम से वो अपरोक्ष ज्ञान है और कूटस्थ तो अहम अस् ये अपरोक्ष ज्ञान है इसका फल क्या हुआ कर्ता वक्त दृत्य मे शोक समूह था उससे मुक्त हो जाता है और जो कुछ भी कर्तव्य समूह है वो कर लिया ऐसा उसको प्रतीत होएगा और जो प्राप्णी जो कुछ भी फलस्वरूप है वह सारे से प्राप्त हुआ है ऐसा तृप्ति को प्राप्त करता है दार्तिक उत्तम अवस्था शत्रु अनुबती में भी उक्त सारी अवस्थाओं को अनुवाद कर कथन कर रहे हैं अज्ञान परोक्षधी विक्षे पश्च परोक्ष अपरोक्ष निरंकुशा अज्ञान तद्भत विक्षेपस्थक्षतीमतीकुशा अज्ञान आवरण तदि कु प्रकाश का मतलब यहाँ पर अज्ञान आवरण से नहीं लेना आवर्ण शनि न किंचुजन शनि यहां तथा दास्टाते अज्ञान आवृति विक्षेपी अमती शोक मोक्ष तृप्ति इतरे अंतरिया कर देते हैं तृप्त निरंकुश में निरंकुशा तृप्ति है और दृष्टांत में शांकुशा मन उक्त अवस्था आत् धर्मत्व की कार्य है इन सातों अवस्थाएं हैं कहाँ है आत्मा में है विचिता भाषण आत्मा में है विचिता में तो हो नहीं सकता कोटस में तो हो नहीं सकता अब प्रश्न उठेगा चिदाबास पहले पैदा हुआ कि अज्ञान पहले पैदा होगा चिदावास में है अज्ञान भी आवृत्ति भी चिदावास में ही है कैसे हो सकता है कि चिदावास खुद तो विक्षेप रूप है, है। उसमें कहां से अपने कारण आ गया आवृत्ति और अज्ञान, अज्ञान वो पहले है के बाद में उत्पन्न हुआ उसी से उत्पन्न हुआ है उनसे उत्पन्न हुआ वो वो उनमें कहा जाएंगे चर्चा होगी देखिए पहले आप समझ लो कहा है इतना पहले समझ लीजिए आप ठीक बता रहे हैं। वही कर आत्मधर्मत्व अंगीकार उस आत्मा में कूटसूत्म व्याघात हो जागे भी उसको भी अवस्थाओं में भटकने वाला हो जाए परिणाम को प्राप्त होने वाला हो जाए फिर आतंकुटस्त नष्ट हो जाएगा एक चिदावास सेवा इसलिए सारा अवस्थाएं चिदभाष मानी पड़ेगी नकुट से पूर्व करें तो जवाब सिद्धांति ने ले लिया सप्तावस्था सन्तीभाष्रिमौ बंद मोक्ष तिंदवस्था ये जो सारी अवस्थी सात अवस्थाएं हैं से संती, नहीं रहते। पासु से रहते बंद बंद उन सात में ये बंध और मोक्ष नाम की जो दो तिश्रो बंधक उनमें से भी तीन जो है बंधन बंधन के कारक है ऐसा कहा जाता है तुम्हें तो सातों को आप जो भाव रहे बंधन और मोक्ष उनमें से पहला तीन बंधन और बाकी चार मोक्षेपन परोक्ष ज्ञान हुआ मुक्ति की ओर बढ़ गया परोक्ष ज्ञान अब्रोश ज्ञान शुभ निवृत्ति तृप्ति मोक्ष बंद मोक्ष सात अवस्थाओं में ये दोनों कौन दोनों बंध और मोक्ष नाम के क्या है तब तत्र उन सात में से तीसरो बंद कर तो श्रद्धा बंद समझना चाहिए वाक्यम न्याय वाक्यम न चिदाबास न्याय के आधार पर निश्चय पूर्व कदम करना है हमें चिदाभास में ही मानी चिदाभास के ही में नहीं बल्कि चिदाभास के ही ऐसा अवस्था है नकुट तुकुटस्थान सप्तव आसाम अत्रुपन्यासा इत्यास कोई कह सकता है कि सात अवस्थाओं की चर्चा क्यों कर रहे हैं आप हमें तो बंधन वृक्षों की चर्चा करना चाहिए था कहा चलेगी आप दसवा में घुस गए और सात अवस्था की व्याख्या करने लगे हम क्या पूछे आप क्या बोलने लगे है? हमने पूछा था एयम को लेकर के बात कर रहा है अयम करके बोल रहे कभी तो जैसा लोक में वैसे वहां भी हमें बोलना पड़ा लोक में कैसा होता है तो आप उसके लिए जाए दसवासी हैं क्योंकि सात अवस्था में बंध मोक्ष है हैोक्षकों है नहीं, नहीं। के ही दोतन करना ही मुख्य फल है यहाँ इन सात में से कितने बंद कारक है कितने फलकारक है मोक्ष कारक हैं इसलिए उपन्यास इसीलिए उपन्यासिप्रायना इस उपन्यास का मुख्य अभिप्राय यही था फल यही था ज्योतन करना था बंद और मोक्ष सात अवस्था में विभक्त होकर हर व्यक्ति के जीवन में अनेक प्रकार से करता है कि मैं आसान सप्ताह में विशेष ना बंद मोक्ष कार्य सातों में से सबके सब बंधन कार्य और सबके सोक्ष सब कार्य है क्या सात विशेष सामान्य रूपे नही नहीं, नहीं, नहीं साथ में से अज्ञान और विक्षेप रूपा जो तीन अवस्था है आशा मंदकारित दर्शनाय किसान स्वरूपम प्रत्येकम कार्य प्रदर्शनी ने स्पष्टी चिकीर्ष हो अज्ञान से स्वतंत्रतावत दर्शयती अब ये तीनों के तीनों बंधन के कारक है इस बात को दर्शाने के लिए तीनों का पहले स्वरूप कथन करेंगे और प्रत्येक का कार्य भी दिखाएंगे ताकि मालूम हो जाए आपको यही तीन हमें बंधन में डालने वाले चीज है इसी बात को स्पष्ट करने की इच्छा सब से सबसे पहले अज्ञान का स्वरूप का वर्णन करने जा रहे हैं न जाना मित्र कारण विचार प्रागभावे युक्तं अज्ञान आत्मतत्व के विचार के प्रागभाव सहित जो उदासीन व्यवहार का जो कारण है न जाना यह है जो है उसी का नाम अज्ञान है न जाना इति मैं नहीं जानता हूं ऐसे कहकर उदासीन व्यवहार जो करता है व्यक्ति उसका जो कारण है वो अज्ञान ये वो उदासीनता नहीं ज्ञानोत्तर कल न उदासीन उदासीन उदासीनो नहीं देने का। इसे क्या बोल रहे हैं कब की उदासीन की बात हो रही है विचार विचार के प्रागभव काल में जो उदासीन व्यवहार दिख रहा है उसका कारण क्या है न जाना आपने ये चीज करो महाराज नहीं जानता हूं कैसे करो आप ढिला अरे करो जानता है तो फटफटफट एकदम तुष्टि से काम करेगा नहीं जानते तो बड़ा मुँह करेगा इधर क्या करे कैसे करे कैसे बोला जब नहीं जानते ये जा भी डर है नहीं जानते इतना भी ऐसे दाम देंगे क्या करें आदमी परेशान हो जाता और जानता भी नहीं है जानता भी नहीं करना भी है फिर भी हो जाती परेशान होकर उदास हो है दास नहीं होना चाहिए विचार करो घबरा नहीं कि तो विचार करना चाहिए विचार करके जिनसे पूछना पूछना चाहिए उनसे नहीं पूछ पाते, और से पूछ लिया जरूरी नहीं है कि जो बता रहे उसी से पूछना जरूरी है क्या जब कह दिया जब राम सा बंदो दुकान में कहा है अब जो बता रहे परेशान हो तो मूड में डांट देगा कहां है इसके इसमें तो नहीं माता डांट देंगे मत, जाओ सीधे चले जाओ मार्केट में पूछ रहा दुकान ही तो पूछ रहे घामते पता लगी जाएगा। एक घंटा अधिक लग गया ना लेकिन आदमी क्या गरते? करते करता ही नहीं होगा यह अभियान अकबर तो ने मंत्री क्यों नहीं बनाया अपने साले को बीरबल को क्यों बनाया पैसा यही है, पत्नी बहुत जोर दी साले साहब बड़े हो गए हैं उनको तो बनाओ बनाओ बनाओ, बनाओ। देखिए अच्छा चलो एक बार राजा अकबर अपने रानी सब को लेकर के गया बाहर के दिल्ली से बाहर कहीं आगरा हैं और तुम तम्बू तुम्बू लग गए सब रानी लग गए होते थे ना बोला राजा बाहर जाते थे साले साहब भी हैं बीरबल भी हैं सब रानी के सामने उसको बुलाया साले साहब को बोला कि वो देखो सड़क पर जो है बैलगाड़ियाँ जा रहे हैं तो क्या बात मामला क्या है कहाँ जा रहे हैं क्या हो रहा है सब गया दौड़े दौड़े क्या बात कह क्या कहाँ जा रहे हो तुम लोग अगला मंडी में हम जा रहे हैं अच्छा चलिए। बोला अकबर साहब भी तो वहां जा रहे हैं मंडी में अगला मंडी में जा रहे हैं अरे अगला मंडी कौन सा मंडी में जा रहे हैं जाओ फिर गया पूछ कहा नाम मंडी मंडी में में जा रहे अरे क्या करने जा रहे नहीं पूछा नहीं पूछा तुमने तो फिर हो मैं तो तो ये गेहूं ले जा रही इसको बेचने जा रहे चले आया गेहूं पैसे लाएंगे क्या करेंगे तो हमारी हम कुछ चीनी कुछ आलू कुछ दाल पाले अरे था। था। क्या भाव कितने के कितना चीनी लेगा? क्या आज की मार्केट चल रही है जानकारी लिया एक एक बात बताता हूँ पत्रिको देखा फिर ऐसे मंत्री होते हैं थोड़ी देर देर बोला देखो इसको भेजता हूँ जाओ चौरा देखो तो लोग क्यों हैं यहाँ पर क्या बात है बैद बैद हो गया। हो वो सारा कौन से गांव से है वहाँ तेरी फसल हुई थी आप लोग का नाम क्या है आपका प्रधान कौन है सारा हिसाब कितना गेहूँ ले जा रहे हो कितना वहाँ बेचोगे कितने बदले में क्या लाओगे क्या हिसाब किताब चल है पूरा डिटेल देखिए एक ही बार मंत्री जी बिरबल बीरबल खड़ो तब बोलो पत बोलो क्या मैंने सुबा पढ़ाया किसको बनाया जाए मंत्री तो रानी कड़ ऋषि को बनाओ बिरबल को इसको किसको हो का फिर चीज होती है ये विचार करना चाहिए भेजा गया है तो जिस दुकान भेज दिया वही दुकान पूछ गया अरे और मैं पूछ लो चलो वहाँ नहीं पटरी बैठ रही है वहाँ से हो सकता है हैं वो भी ठगरा हमने आपको माल की किस दुकान भेज दिया अब मुकसा मान लाना है वहाँ गए उठा करके लाए ये कर नहीं सब जो दो वो है वो ठग देंगे वो वो पहले पहले क्या करेंगे आपको फंसाने के लिए बड़िया करेंगे बार पाँच वो पाँच सौ रुपए तो आपको चार में दे देगा अब अगले बार आप पूछेंगे नहीं वहाँ कहीं भी सीधा तो उसके पास जाएंगे अगले और सात छह रुपये बोल के, पहले भाई खेच लेगा व्याप ले लेगा वही करेगा वो तो ये इसीलिए बहुत सतर्क रहना पड़ता है इन मामलों में व्यापारी है ना बहुत ठगू होते और जो आज चारणा खोएंगे तो अगला एक रुपये लेना भी जानते हैं वो बहुत चला इसीलिए अपने को उस हिसाब से चलना पड़ता फिर भी ठगे तो जाएंगे ही ऐसे संशय नहीं है कभी ठगने ठगे जाएंगे कम ठगे जाओगे इसे विचाराग भाव ना जाने में कोई उदासन हो रहा है व्यवहार को क्या करता है वो विचार के प्राग भाव की वजह से इसलिए तार्ञान से युक्त जो न जो विचार ज्ञान जा जा है इसी का नाम अज्ञान विधि इसी को अज्ञान करते आदु तत्व तो तो विचार प्राग भाव सहितम आदु तो के विचार की प्राग भाव युक्तम मैंने सहितम उदासीन व्यवहार से कारणम उदासीन व्यवहार का जो कारण होता है वह कारण क्या है न जाना मीति अनुभूय मानम न जाना जो अनुभव किया जा रहा है वह अज्ञानमित रितम उसी का नाम अज्ञान करके कहते हैं उस अज्ञान है? का कार्य क्या है आवृत्ति स्वरूप तत्कार आवृति स्वरूप तत्कार आवरण का स्वरूप और आवरण का कार्य भी दिखा रहे अज्ञान का कार्य आवरण है रावरण का भी अपना कार्य को भी दिखाएंगे अमागे ना भात चैत्यपरीवृतेमार विचार जो शास्त्रीय मार्ग है ना विचार करने का उस मार्ग से विचार नहीं करेंगे तर्क विचार करेंगे तर्क से विचार मार्गे न विचारे मन तर्क नैसे चाहिए तं तो औना पुरुषे वागछे विधिवसन्नाय ना तो भक्ताय तो किसको देना है कैसे देना है कैसे लेना है ज्ञान को उस विधि से ही जाना विधि से ही लेना ऐसे जो नहीं करे वो पर क्या करता है वो नास्तिक और है नहीं हम भी कई बार पूछते हैं तो के दिमाग में क्या अंधकार खा जाता है कोई दिखता नहीं क्या है क्या नहीं समझ में नहीं आता होता है पूछते बराबर जिमक बाद थोड़ी देर बाद क्या वर्ग नास्ती है नहीं खत्म <laughs> क्यों भाई है नहीं दिख रहा कुछ भी नहीं दिख रहा <laughs> कुछ भी नहीं दिख रहा आप तो लोह के बारे में बोलते हैं यहां जो बात हो रही है आत्मा के बाद क्या कहता है आदमी hmm. नास्ती लोभा न भाति विपरीत व्यवहित यही आवरण का कार्य में समझो क्या क्या हो गया विपरीत आपने मान लिया आत्मा नहीं है ईश्वर नहीं है तो सब भय का रहेगा उल्टा पुलटा कार्य करेगा विपरीत व्यवहार में लगेगा असत्य को सत्य समझेगा अनात्म को आत्मा समझेगा अनित्य को नित्य समझेगा सा उल्टा उल्टा समझेगा और अनेकों दर्शनों में यही काम किया नित्य पढ़ाया आपको दिशा को नित्य पढ़ाते हैं परमाणुओं को नित्य पढ़ा देते हैं आपको कितनों को नित्य नहीं उन्होंने अनित्यों को नित्य करके पढ़ा दिया नहीं सभी विपरीत कर रहा यही होता है कि नास्ती से आवरण का फल क्या है विपरीतवार शास्त्रोक्तम प्रकार मतिलंघ्यामार मतलब शास्त्रोक्त जो विधि विधान है उसको उल्लंघन करके केवल तर्क नीचार केवल तर्क विचार करके अनंतरम उसके अंतर क्या करता है कूटस्तो नास्ती न भाति इतम रूप विपरीत व्यवहार हूटस्थ नहीं है कहीं दिखाई भी नहीं देता इस प्रकार विपरीत व्यवहार ही जो है ना आवर है समझो विक्षेप स्वरूप तत्कार आप विक्षेप का स्वरूप और कार्य भी दिखाने जा रहे हैं रूपो कर्तवादास्पेप ईर देहद्वय से विशिष्ट विच्छेदाभास स्वरूप है इसी का नाम और विक्षेप के के हुआ है आवरण के वजह से आवरण हुई है अज्ञान के कारण आते अतएव अज्ञान का कार्य आवरण आवरण का कार्य विक्षेप उसके अंतर्गत कर्तृत्वाद्यकिल शोक संसाराख्य और इस कार्य के विक्षेप कार्य विक्षेप कार्य है आपके अंदर कर्तृत्व भोक्तृत्वादी को डाल दे कर्तृत्वाद्यकिल संसाराख्य शोक संसार नाम से प्रसिद्ध शोकात्मक शोक स्वरूप वाला संसार नाम से प्रसिद्ध कर्तव भोक्तृत्वादी विशिष्ट आदि जल्दा मंत्रित्व तो विज्ञात तो तो है ना दृष्टित्व तो जितनी भी है सारी की सारी चीजें जीवात्मा का बंधन शर्व द्वय सहित बंधक बंध हित स्थल सूक्ष्म नामक शर्द सहित जो चिदाभास है वही विक्षेप है वही बंधन का कारण है उसी का दूसरा नाम संसार है संसार कार्य शोक है है का समझो शब्देना प्रमात्रित्व कर्तत्व शोकृत्माभक् मंत्री औारा श्रोत्रित्व वक्तृत्व है रसी है, है, है, ग्राता है, है। ना, नातृत्व है घाता है आदात्व है, सारी चीजें लेल घूमते हैं गंतृत्व है आदात्रित्व है ये जितने भी हैं, ऐसा चिदावास करती ही है तब पूर्व पक्षी वो उठा रहा जो हमने कहा था पहले सब्तावस्था चिड़ावासम अनुपन्न सबसे बड़ी बात आपने जब जो लक्षण बता रहे हो जिस क्रम से अज्ञान आवरण पता है, तब हमको महसूस हो रहा है पहले का पंक्ति के साथ इनका सारा विरोध होगा पहले आपने कहा चुदाभा की ये सारी अवस्था है अज्ञान भी चुदाभाष की अवस्था है आवरण भी चुदाभाष की अवस्था है और नहीं जी अज्ञान कार्य आवरण है आवरण कार्य विक्षेद और विक्षित यदि भाष जो कार्य है अज्ञान उदावरण का उसी का अज्ञान उदावरण अवस्था कैसे हो सकता है कारण खुद क्या अवस्था है जाएगा कार्य का कारण का? कार्य के अंतर्गत अवस्था के ऊपर स्वीकार किया जा सकता है क्या कथे हां क्यों तो नहीं हो सकता दृष्टि पर डिपेंड है निर्भर होता है ना आपकी दृष्टि से देख रहे हैं कार्य दृष्टिया विचार किया जाए गट दृष्टि का मृत्यु और पिंड भी क्या है गट की विभिन्न अवस्थाएं गट की विभिन्न अवस्थाएं जैसे आपकी बाल्यवस्था चली गई कहां गई वो और कहा थी वो आपने थी चली गई अभी आई नहीं आपकी बुढ़ापा आएगी तो कहां रहेगी वो आप ही रहेगी मैंने आपने ही, ही बाल्यवस्था है आपने ही बुढ़ापा आपनी मृत्यु अवस्था आपने ही, ही जन्मावस्था सारी अवस्था आप नहीं कि दूसरे में आ जाएगा उसी प्रकार से निर्भर हम खड़े होकर देख कर रहे हैं अज्ञान काल में आप देख नहीं सकते आप जानते कुछ। नहीं कुछ आवरण काल में पता नहीं ना बात नास्ति नहीं दिखता कुछ भी नहीं वहां भी आप अस्तित्व का वो आप नहीं कर रहे हैं अंगों कहा करते हैं आप वहां खड़े होकर आप सोचेंगे मैं कहाँ से आया तब आप अपने पीछे देखेंगे ना? आप जवानी में आए हो आज में आप तो पूछ जवानी में कैसे आ गए आपको तो पीछे का सोचना पड़ेगा आपको कहना पड़ेगा भाई हम जवानी में आए तो पहले हम किशोर अवस्था में थे किशोर अवस्था से भी पहले भगंड अवस्था में थे उससे भी पहले कुमार अवस्था में थे उससे भी पहले बाल्यवस्था में थे उससे भी पहले शिशु अवस्था में थे उससे भी पहले जन्म अवस्था में थे से भी पहले गर्भावस्था में थे सारी अवस्थाएं जितने भी हो सकती, हो सकती क्या है व्यवहार वहां है नहीं ना उन दो अवस्थाओं में व्यवहार नहीं है इस किस अवस्था में शिला अवस्था में इसीलिए कहा खुद अपनी पूर्व अवस्थाओं को याद कर ले रहा है और कहता है मुझ में ही और अवस्था है अपनी पूरावस्था में गिनेगा तो क्या कहेगा पिंड अवस्था और मृत्यु का अवस्था और क्या कहता है वो ये दोनों अवस्था है मुझ में मही पिंड अवस्था में था मई मृतिका में था अब मैं घट अवस्था में हूं और मैं भविष्य में जाऊँगा जीर्ण शीर्ण टूट फूट अवस्था में जाऊंगा मैं अंत में को प्राप्त होकर नष्ट हो जाऊंगा तो व्यवहार होगा ना इसी तरह से यहां पर भी समझ वेदांति कहता है व्यवहार होता है सिर्भाष अवस्था नहीं हो इसीलिए उस दृष्टिकोण से हम कहते हैं कुछ कारणीभु अवस्थाएं भी वस्त है सिर्भा में और वास्तव में तो कूटस्व हो भी नहीं संभव सच्चाई तो यह है कुटंभ तो भी नहीं कार्य अपनी कारण अवस्थाओं को स्व अभेद रूप में स्वीकार करता है चिडावास मेरे अंदर ही अध्ययन अवस्था है मेरे अंदर ही आवरित अवस्था है पूर्व पक्षी की शंका पहले देखिए सप्तावस्था चिड़ावासम अनुपन्न चिडावास के अंदर ही सात अवस्थाएं है होते हैं यह जो आपने कहा बिल्कुल अनुपन्न क्यों अज्ञान आवरण यह विक्षेप उत्पत्ति पुरासीवरण तो कहाँ है विक्षेप उत्पत्ति से पहले है और चिदाभास जब चिदाभाषेपा और तदवस्था चिदा अनुपम्त है तो हैं। इसलिए चिदाभास की अवस्थाएं अज्ञान और आवरण दोनों नहीं हो सकते इत्याशं अज्ञान प्राक प्रसिद्यप्यवस्थे विक्षेप सेवनात्मन यद्यपि आपका कहना बिल्कुल ठीक है मान रहा है सिद्धांत बिल्कुल ठीक कह रहे हो आप अज्ञान और आवृत्ति ये दोनों के दोनों विक्षेप के पूर्वकालीन प्रसिद्ध अवस्थाएं आदि विक्षेप कोटि में नहीं आ सकता आपको कहना अपने चकबर बिल्कुल सही है अथापि मैंने तथापि एक ये अवस्थे द्वे ये दोनों अवस्थाएं विक्षेप सेव आत्म विक्षेपा के अंदर होगा आत्मा में नहीं हो सकता क्यों आगे जवाब देंगे अनियोर अज्ञान आवर्णयो और विक्षेपातरात ये दोनों के दोनों अज्ञान आवरण अज्ञान और आवरण दोनों के दोनों विक्षेप से पहले रहने पर भी ना आत्मा तस न आत्मावस्थात्म तो तेनावत्पत है आत्मा की अवस्थाएं नहीं हो सकती आत्मा तो असंग है के नाते तो नहीं, तो तो नहीं हो सकता है तय वक्तव्य मिति भाव उन दोनों न ज्ञान आवरणों को भी श्रीदावास की अवस्थाएं पूर्व अवस्थाएं ऐसे माननी पड़ेगी सिद्धांत तो है महाराज कैसे मान लो मानना पड़ेगा जबरस्ती थोड़ी अरे प्रमाण सिद्ध करो ऐसे कैसे हो जाएगा अवस्थावतो विक्षेप सिद्ध दानी अभाव अवस्थावान विक्षेप का कुछ रहना ही नहीं जिसमें सारी अवस्थाएं तुम करे वही रहता नहीं है अभी पैदा ही नहीं हुआ है और उसके अंदर कैसे डाल तुम कारणों को जो पैदा ही नहीं हुआ उसमें प्रागवस्थाओं को कैसे मानी जाएगी या, या जिस काल में अज्ञान रूप अवस्था है जिस काल में आवरण रूप अवस्था है उस काल में क्या? नहीं जो है ही नहीं जो चीज है नहीं उसमें तो अवस्थाओं को कैसे मान हो गया पक्ष कहता है ननो अवस्थाओ तो विक्षेपस्या अवस्थाओं वाला कौन? विक्षेप वो जो है तदाने अभावा अज्ञान काल में और आवरण रूप अवस्था काल में है नहीं तो तदवस्थात्धान अनुपन्नम में उस में ही है ये कहना बिल्कुल दुण दुण तो नहीं है। से क्षेप अवस्था अभिधान न का न होने पर संस्कार संस्कार अज्ञान संस्कार रहता है सारे चीजों में संस्कार और वासनाएं अज्ञान में ही छिपा हुआ है। जो बच्चा तो है ना अभी बोल रहा है मैं गर्भ गर्भास में था उस समय तो बोल नहीं पा रहा था कि उस समय जैसा था वैसा था वो स्थिति ऐसी वहां पर उसकी वहां व्यवहार नहीं था अत भले ही आप लोग गर्भकाल में गर्भ रहते वक्त गर्भ के अनुभव करते हुए भी गर्भावस्था आपका है आप बोल नहीं सकते हैं। कि उस समय कोई होता है बाहर आने के बाद व्यवहार होता है उसी पर यहां पर भी है इसलिए क्योंकि उस समय विक्षेप अपनी व्यवहार योग्य स्थिति में सुरक्षा में? नहीं है कि रूप में है वहां संस्कार तदाने सतुवाद क्ष अवस्था तो विधान उस समय भी संस्कार में अज्ञान की अवस्था मानो मूर्त रूप प्राप्त हुआ नहीं में मूर्त रूप धारण नहीं किया अभी संस्कार में विद्यमान चिदाभास में ही अज्ञान रूप अवस्था मानो और संस्कार प्राप्त किया मैंने वह कारूप धारण की अग्रसर हुआ तो अंकुर के समान क्या हुआ उसने आवरण आ गया फिर स्थूल दिखाई देने लग गया चिदाबासन अवस्थाओं में भी चिदाबास है ही लेकिन वो सूक्ष्म है स्थल नहीं हुआ अति वो समय नहीं थे समझ मत करो उस अवन्न अवस्थाओं में भी अज्ञान काल में भी चिदाबास है आवरण काल में भी चिदावास है इनके रूप में न संस्कार रूप में सभी स्थूल देहाद विशेष रूपेण नहीं ह विशेष रूपेण तो बाद में आता है इस संस्कार रूपेण पहले था तो संस्कार का ही कारण रूपेण पहले तो बीज रूप हो गया और बीज का अंकुर अवस्था कारणमुख अवस्था तो बीज अवस्था कौन कहेंगे रूपाक्ष जब जब बीज अवस्था को है उस समय कैसा रहता है वो अज्ञान है वहां वह संस्कार रूपण विद्यमान है वही संस्कार कारणमुखी संस्कार बन गया सक संस्कार कारण की एक साथ होता नहीं ना इसीलिए इस समय मनुष्य होने का संस्कार कारण करण मनुष्य बन रहे हैं है ना अब फिर मरने के बाद बंदर होने लायक की संस्कार जग जाएगा तो उसी अज्ञान विशिष्ट उसमें क्या हो जाएगा बंदर बन जाएंगे सारे बीज वहां पर भी माना गया चौरासी लाख हो सब जैसा और जिससे कब कोई भरोसा नहीं कभी कभी क्या होता है आदमी होते हुए भी उनके भी संस्कार कभी भी चल जाते के संस्कार बंदर के संस्कार ने? सब सबके भी चल जाते तो करने लग जाता है कहा करना कहा नहीं करना वो सोचता बंदर के संस्कार कभी चूहों के संस्कार चलते बेमतलब काटने लगता है परेशान करता है चो के काम के बेमतलब खब्बे काटते कागज काट देना ये काट देना वो काट देना उसी खास पर पल है उसे खर्च उसका लाभ मुख्य रूप में क्या होता है और ठोस प्रकार काटता है उसमें उसका लाभ है कागज काटने में क्या लाभ है काटने से दांत घिजते हैं क्या लकड़ी काटे तो उसे दांत घिंचता है असल क्या क्यों करता है मजबूरी है उसकी नहीं तो दांत लंबे होते जाते मौत हो जाती है आपस दांत भी हो जाएगा मर जाते हैं और बहुत तेजी से दांत लंबे होते हैं इसे क्या तो को कर चौबीस घंटे इधर की जरूरत सोता ही नहीं काटते रहता लेकिन उसको काटा जरूर तो ठोस को काटने की कोशिश कर जल्दी घिससेगा ना धन से काज काट देता नहीं कटेगा घिसेगा ना तुम्हारा लक्ष्य घिसना है कि काटने से मतलब है दाम घिसने से मतलब थी काटे थे वेट नहीं करती नहीं नहीं। ना, ना, वो किसने के लिए घिसेगा <laughs> तो क्या उद्देश्य ठीक है विवेक है ही नहीं विवेक किस चीज को काटने से घिसता उसको विवेक नहीं आ रहा है टूटेगा नहीं वो करेगा ना घिससेगा वो जिसने ऊपर ना इसलिए आप ही दांत मंजन करते हो कि दांत दांत मंजन को, दान्ट को काट देते हो <laughs> इतने तो अकल रखते हो ना कि हम मंजन भर रहे हैं तो उसे काटना नहीं चाहिए उसे काट के चवान लग जाएंगे क्या तो नहीं चबाते हम उसे तो भी नहीं चबाएगा। उसे भी पता हलवा है कई बार करता, करता है लकड़ी को खटखट खटखट तो करता है लकड़ी को छेड़ता है तो जिसमें लेकिन वो गड़बड़ करता है जान करके उसका भी संस्कार बचा है वो आदमी में जग जाता है जब ये भी पड़ोसी वो सब उदे मतलब तंग करता है चूहे के स्वभाव आ तो जाए कभी बंदर के स्वभाव आ जाएगा कभी कोई संस्कार कोई भरोसा नहीं आदमी कौन सा इसलिए आदमी को गाली कुछ भी देते नहीं होगा की कुत्ता है दादा है लेकिन सभी संस्कार जग रहे उसके कोई <laughs> भी <laughs> संस्कार जग सकता है ना उसमें जैसे संस्कार जग रहा है उसका नाम भी देते दिमाग काम नहीं करता कोई गति के संस्कार है कुत्ता याद दिला रहे हैं हम ही समझते नहीं नागरिक नहीं वो ठीक बोल रहे हैं वो हमारे कौन से संस्कार जगह याद दिला रहे सारी बातें वहां पर जरूर संस्कार सारे उनमें संस्कार पर विद्यमान होना अलग बात है केवल संस्कार पर विद्यमान होना केवल संस्कार विद्यमान होना उसमें अज्ञान है और कार्य मुख्य संस्कार पर आवरण है और कार्य धारण कर लेनाव तदवस्थात्म अविरुद्धम तदस्तो विक्षेप उत्पत्ति से पहले भी विक्षेप का संस्कार है विक्षेप संस्कृति अस्त्यव संस्कार है ही तदवस्थ इसीलिए तदवस्थात्म अवृद्धम इसे चास्थान को भी उसकी अवस्था मानना नहीं है तथा इसलिए तय उम दो वही चिदभाष ही अवस्थावान है ऐसा चाहिए तथा कारण तय तदवस्था वर्णनम अवृद्धम उम दोनों का अर्थात अज्ञान आवरणों का तदवस्थात्म तद चाष की अवस्था वर्णन करने कोई विरोध नहीं रहा मन अप्रसिद्ध संस्कार अपगमत द्वारा विक्षेप अवस्था वर्णना वरम अधान त्या प्रसिद्ध ब्रह्मावस्था तो वर्णन कोई कह सकता है आप क्यों ऐसा पादुर कल्पना किए जा रहे हो विक्षेप है संस्कार और उसमें अज्ञान अवस्था है मन क्या करते सीधे तौर ब्रह्म है अज्ञान आवर्ण और में बाकी अवस्था मान लो बाकी अवस्था में कोई आपत्ति सिद्धांत नहीं, पक्ष दे नहीं।, हम कभी नहीं, नहीं संस्कार द्वारा अप्रसिद्ध संस्कार को स्वीकार करने के द्वारा विषेप की अवस्था वो दोनों है ऐसा वर्णन करने की अपेक्षा से वर्ण श्रेष्ठ क्या श्रेष्ठ है अधिष्ठान प्रसिद्ध जो ब्रह्म है अधिष्ठान रूप है जो वेदांत स्वीकृत ब्रह्म में उसी में अज्ञान और मान लो प्रसिद्धार्थ प्रसंग को क्यों मानना सारा ही वही मान लो ना अधिष्ठान है। है? अज्ञान रावण दो ही मानना चाहे क्यों सारे दुनिया को मान लो सारी अवस्थाएं सारी चीजें वही कल्पित तो है दो उसको मानना बाकी मान लो क्यों तो तो तो सभी कल्पित के है कर तो सभी कल्पित में, उसमें सब ब्रह्म हैं तो सारे के व्यवहार है, कहते कि त्मा अयोधि परिवर्तन ब्रह्मित ब्रह्मावस्थे नीय सर्वा ंडेवाधिरोपणा ब्रह्मंडे वाधिरोपणा ब्रह्म में सबका अध्यारोप हुआ है उसके अपवाद करने के लिए तो बैठे हुए चिंतन कर रहे हैं अध्यारोप अपवाद्याम निष्प्रपंच प्रपंच दे अध्यारोप और अपवाद प्रक्रिया के द्वारा उस निष्प्रपंच ब्रह्म में प्रपंच के विस्तार चिंतन किया जा रहा है सिद्ध करने के लिए वो निष्प्रपंच ब्रह्म ही आरोपित्व ब्रह्म में आरोपित है इसलिए उन दोनों को ब्रह्म की अवस्था मानना चाहते हो कहते न संकनी ब्रह्म अवस्थे में तब मैं कहूंगा इन दो में क्यों इन दो को ही क्यों ब्रह्म की अवस्था मानोगे? गया आरोपित्व न कल्पित्व ब्रह्म की अवस्था मानना ही है इन दोनों को ही क्यों मानना चाहते हो में सर्वाश्रम ब्रह्मण है वादी वो सारे चीजों का तो वहीं हो ब्रह्म में सारी अवस्थाएं हैं, आरोपित अवस्था पूर्व स्वयं कह रहे हैं हम ये आरोपित अवस्था मान नहीं है इन दो कोई क्यों मानो सारी चीजों को वही आरोपित अवस्था मान लिया ब्रह्मणी आरोपित्वेषि विक्षेप उत्पत्तिर काल भाविनी नाम अवस्था नाम जीवा शर्त अनुभूल न ब्रह्म अवस्था तुम्हें शब्द कहता है लेकिन समस्या ये हम पहले दो को तो भ्रम की अवस्था मान हैं बाकी पांच को जीव की ही मानूंगा क्यों क्योंकि जीव में ही तो कर्तृत्व का अनुभव हो रहा है ब्रह्म में थोड़ा होता है इसलिए कर्तृत्व अवस्थाएं तो जो विक्षेप है जिसका अपने क्या कहा विशिष्ट चितावास में कर्तृत्व मंत्रित्व जो चीज है इसी का नाम कार्य विशिष्ट कर्तव्य चिता विक्षेप है क्षेप किसमें अनुभव हो रहा सभी को जीव में हो रहा इसीलिए विक्षेप से पूर्व पूर्वकालीन अवस्था है सब जीव में अनुभव के जीवाशे न अनुभूय अनुभूति अनुभूति यही हो रही है न ब्रह्म अवस्था शंकदे संसार्य हम निबुद्धों जीवगा उत्तरावस्था भाती न ब्रह्म संसारियः यदि संसारी अहम एबुद्ध परोक्ष और परशोक शोक्तिवृत्ति तृप्ति पांचावस्थाएं इतनी जीवगा जीव्य विद्यमान उत्तरावस्थाएं ऐसे ही न ब्रह्मगा ब्रह्म नहीं होता क्योंकि तो तो पर ऐसा भान नहीं अनुभव नहीं है ये ये संसारी तो धर्मवान तो बुद्ध शोकरहिता कर्तृत्व शोकरहित जनित सतोषवाहमस्मित उत्तरावस्था जीवासाइट ऐसा मैं हूं किस प्रकार के जो स्पष्ट अनुभव कर रहा है जीव, जीव पांच अवस्थाओं को माननी चाहिए न आज करता हो। ही, अज्ञान भी तब उठेगा तो जवाब में हम सिद्धांत कहते हैं भाई अज्ञान का भी अनुभव क्या भ्रम कर रहा है आवरण का अनुभव कौन कर रहा है भ्रम कर रहा है क्या ये आपका तर्क क्या था अनुभव के आधार पर उन पांच अवस्थाओं का जीव में मानना चाहते हैं उसी तर्क पर हम चल रहे हैं अनुभव के आधार पर अज्ञान का अनुभव कौन कर रहा है उसमें और अज्ञान और आवरण दोनों का अनुभव जीव कर रहा है इसे जीव में ही होनी चाहिए ब्रह्म में नहीं होना चाहिए अज्ञान आवरण और अपने जीवाशील तत्व अनुभूति मानकर जीवाशील अनुभव अनुभव होने के कारण से जीवावस्था तो जीवावस्था ही है इसे माननी चाहिए तरी अज्ञोह ब्रह्म सत्व भाने मदृष्टि तो नहीं पूर्व अवस्थे भाषे ते जीव गे खलु तरी अज्ञो मैं अज्ञानी स्पष्ट कह रहा है इससे ज्ञापन हो रहा है जीव में ही अज्ञान ब्रह्म नहीं और आगे अनुभव क्या कर रहा है मेरे दृष्टि में ब्रह्म सत्व और ब्रह्म का भान दोनों नहीं हो रहा है ब्रह्म ब्रह्म का का भान नहीं नहीं होने से ब्रह्म का नहीं है तो क्या है ये ये और दोनों अवस्थे जीव के भाषे थे जीव में ही अनुभव हो रहा है प्रश्न उठता बोल पर होता महाराज हम जो बोल रहे थे शंका कर रहे थे अपने मन से नहीं कर रहे थे क्योंकि हे पंचायत आप थोड़ा होश में आइए आपकी पूर्वाचार्य कहा है अज्ञान अविद्या का आश्रय ब्रह्म है। आप कैसे कह सकते हो अज्ञान का आश्रय जीवे अपने आचार्यों के विरुद्ध में बोल रहे हो पूर्व पक्षी आप तर्क को छोड़ करके हमारे आचरण के वचन को पकड़ो। और क्या राय देखिए भई, ननु, तरी अज्ञान आश्रित ब्रह्म पूर्वाचार्य खत्म उठता ज्ञान का आश्रय ब्रह्म है ऐसे पूर्वाचर कैसे कह तो दिया गया इत्यासन तब विवक्षाते कथन करने की विवक्षा पर निर्भर है कोई भी कथन गलत नहीं होता है ना जैसे आधा लोटा खाली आधा लोटा भरा है कोई गलत हो रही है उसमें दोनों ही ठीक है कौन की दृष्टि से कहता है बात तो वही कह रहे हैं कहने में कहने में अंदर हो जाते बालतों की लड़ाई झगड़ा हो जाते हैं पर समझदारी हो तो फिर समझ में आते तो कुछ विशेष बात अंतर नहीं दिख रहा है लेकिन कभी कभी ऐसे शब्द प्रयोग करना है तो वो चुप जाता कहना ठीक कह रहा है इन बोलने की तर्ज पर भी डिपेंड टोल लाओ अंतर होता है लगता है डांच बोल रहा है बोला तुरंत तुरंत विरोध हो जा सर है शब्द वही है कहा जाए आप कहाँ से आए हैं कितना खराब हो जाता है, आप कोई भगत है, भगा जाए बोलो क्या बात है आज आसन में पढ़ रहा, क्या तो रहा बोलते भी है किसी की कि आवाज ही तेज होता है बड़ा मुसीबत है उसका भी आवाज ही भारी और मुसीबत और जिससे आदत है हर बात कटाक्षपूर्ण बोलना ये भी बड़ा मुश्किल है हर बात कटाक्षपूर्ण बोले बोलने की टोन से पता लग जाता है आदमी जो है मजाक नहीं कर रहा है कर है पता लग जाता बहुत संभल के बोलना चाहिए कहाँ बोल रहे हैं किसे बोल रहे हैं याद कर पाड़ पर छोड़ दो अपने आप जो हो रहा है सीडियो बोल रहा है बोलना है निकल, निकल गया निकल गया छुट्टी जो निकल रहा निकल गया बुरा मान होता ठीक है भला चिंता मधुर नाम हमको क्यों बुरा माना ये हम क्यों ऐसे सोच रहा है वो हम क्यों ऐसे बोल रहा है सोच रहे हैं। नहीं। से वो गया। नहीं से माना अपमान समीकृत लाभा लाभ हो जया जय धातु संस्था में रहो तब तो ठीक तो है जो वो निकल रहा है मुंह में तो ठीक है डांट निकले चाहे प्यार निकले चाहे कुछ निकले लेकिन वो भी नहीं रहेंगे और बात वहां का कहेंगे करेंगे यहां बात जीवा जीवा का बात बड़ा मुश्किल होता है इसे आदमी दिखिए आश्रय तया जगुह जीवावस्थात्म अज्ञान अभिमानित अविशम कद दोनों के दृष्टिकोण अलग है उन्होंने जो कहा है वो भी ठीक कह रहे हैं हम जो कह रहे हैं सो ठीक कह दोनों अपने प्रयोग वो कह रहे ब्रह्म आश्रित हम कहते जीवाश्रित दोनों ही बात सही तो सही होगा दोनों ही बात है अज्ञान से ब्रह्मा इतानतया जगु उन्होंने जो कहा अधिष्ठान दृष्टिया कहा हम जो कह रहे अभिमान दृष्टिया अज्ञा हम बोलता नहीं बोलता मैं अज्ञानी हूं घर को अज्ञान वाला हूं हमुख चीजा अज्ञान है मुझमें दृष्टि अलग हो अधिष्ठान दृष्टिया अज्ञान का आश्रय कौन है ब्रह्म अभिमान दृष्टिया अज्ञान का आश्रय कौन है दोनों कहा गलत हो दोनों ही बात है ना आधा गिलास वाली बात भरा हुआ खाली वाली बात ना भरा न खाली बेमतलब भेगड़ा है उसी प्रकार यहां पर भी है न यहां है ना वहां है वास्तव में है, है ही नहीं, नहीं वो और समझाने के लिए बताया जा रहा है उन्होंने अधिष्ठान के बता दिया अज्ञान वहां रहता है और हम अभिमान के व्याख्या करे जा रहे हैं अज्ञो हम इस व्याख्या वाक्य को बार बार बोल चुके हैं इस चीज का अज्ञान का कथन करने वक्त जीवावस्था जीवा मैं जीव्यवस्था कैसे जा रहा हूं अज्ञान अभिमानी अज्ञान का अभिमानी होने के कारण से मैं इस जीव की अवस्था विशेषकर कथन कर रहा अपने लिए अप्रेलिए आचार्य वे लोग ऐसे कहे हैं उन लोगों का कथन सीधा अधान में चढ़ा हुआ है स्थिति उनकी हमारे तो सीधा जीव के व्यवहार में जीव क्या बोल रहा है क्या नहीं बोल रहा है कैसे बोल रहे मैं उसको समझा रहा दशरथान देकर बोल रहा हूँ महामूढ़ है, है सबको गिना खुद को नहीं गिन ऐसे को तो बोल रहा हूँ उसके दृष्टिकोण से मुझे पता न ज्ञान रहता है? उसके दृष्टिकोण से ज्ञान, वो उसी ब्रह्म अज्ञान, है, ब्रह्म अज्ञान का अधिष्ठान विवक्षा से अज्ञान का आश्रत तो कथन हुआ है भवद भी तरक्की विवक्षया और आपके द्वारा किस विवक्षा से कहा दिया गया जीव स्त उत्तम जीव के आपने कह दिया इत्यास क्षा दर्शे की अपनी कथन कर विवक्षा जो इच्छा है वो कथन कर रहे हैं जीव अवस्था इत्यादि अज्ञानिकातु है एवं बंध हेतु अवस्था सिद्ध हो गया बंध कार्यूता तीनों जीव में है कि भाष नहीं है उसको बता। अब अवशिष्ट अवस्था से पूर्वोक्त अज्ञान आवर निवृत्ति द्वारा मुक्ति हेतुत्म अवस्था दर्शित अवशिष्ट कितनी अवस्थाएं रह गई पांच है ना नित्य तो चार तीन तो हो गया ना विक्षिप्त बता दिया तीन रह गया उन तीन में से मध्य पूर्वोक्त जो अज्ञान और आवरण इन दोनों की निवृत्ति का होता और मुक्ति का हेतुबूद दो अवस्थाएं और अप्रोक्ष ज्ञान परोक्ष ज्ञान परोक्ष और अपरोक्षा परोक्ष ज्ञान बाद में अप्रोक्ष ज्ञान ये तो उसको दिखाने जा दिखानेवस्था तो तो और विक्षेप तो शोक निवृत्ति के बाद तृप्ति से ही जाता है ना इसलिए कह रहे ये तो अपरोक्ष ज्ञान किसका विरोधी है अज्ञान और रावण का विक्षेप का नहीं विक्षेप तो बना रहेगा शरीर भी न बना रहेगा चिताबा बना रहेगा जीव बना रहेगा यानी रहे जीव, जीव जो है परोक्षण अप्रोक्ष अनुभूति कारण से समझ लेगा मैं भ्रम की निवृत्ति कब क्या होगी कर्तव्य का तो शोक है, निवृत्ति, अहार पश्चात, फिर तृपति होगी इसलिए पहले दो तो कोई ले रहे परोक्ष अपरोक्ष ज्ञान दैर निष्ठे अस्ट अज्ञाने तंत्रता वृद्धि न भाति ना चेत ज्ञान नष्टस्तृति के द्वारा में निश्चिता और कृत आवरण दोनों के नष्ट हो जाने पर, न भातिषा न भाति और नास्ती कहा जा रहा था यह दोनों ही प्रकार का अज्ञान आवरण और आवर्ण्य थे दोनों ही विनश्यति परोक्षण ज्ञानद्वारवे अवरण्ञा नष्टे सीन नष्टे पर तत्ता आवृति कुश आवर्णे केंानित कशजान उत्पादित क्या न भाति व्यवहार कारण न भातिर नवीभूत आवर्णे द्विधमी आवरण कारणाभा दोनों प्रकार के जो आवरण है ना भाति रूपावरण और नासी रूपावरण दोनों ही नष्ट हो जाएंगे